नारद नारदपरव्राजकोपनषद पंचम दर्शन न शिष्यानुमथीत ग्रंथ्वाभ्यसें बहुन्न न व्याख्यात नारंभक्वचि ना अव्यक्तिंगो व्यक्ता टो मुनिन्मत्तबालावत कविमूकदात्म तदृष्ट्याृड़ा न कु बदेकिचिन्न ध्यास साधुआम आत्मा विचरे जड़वन्मुनि एककन्मता संयतेन्द्रिय आत्मक्रीड आत्मतिरात्मा सदर्शन बुधो बात्शलोज वचरे तदेदुन्मत्विद्वान्ोचारेकमशरे वर्मा तो सद्धि प्रलब्धो सूयतवा काड़िता सन्नी वृद्धा वरीता वेष्टि तो मुद्रितो वाग्य प्रकल्पितः धेयस्काम कृषत आत्मात्मान मुद्ध सम्मानन पुराोगी कुत जनेमत योगी योग सिद्धि च विन्दते तथा योगी चले वय योगी सता धर्म मदूषयन जानयथावंदेर गेर्जुन वरायुजाद जातीम कार्यकर्म युक्त कुेत नोहम सर्पसंगा वर्जयत काम क्रोधौ तथा दर्प लोभ मोहादयचरे काोषा पज परिब्रभय भयवर्जितः कामनाओं हिंसा एवं लोकसंग्रह से संयुक्त जो जो भी कर्म है उन समस्त कर्मों को परिव्राजक न तो खुद करे और न ही दूसरे अन्य लोगों से ही कराए असर शास्त्रों के प्रति कभी भी आसक्त न हो वह किसी भी तरह का जीविका उपार्जन का सारभूत कर्म संपन्न करके जीवन यापन कला भी न करे अनावश्यक बात कभी न करे तथा तर्क वितर्क आदि भी करना त्याग दे वादी एवं प्रतिवादी में से किसी का भी पक्ष ग्रहण न करे शिष्यों का भी संग्रह नहीं करना चाहिए विभिन्न तरह के अधिकाधिक ग्रंथों का अध्ययन न करे तथा अपने पक्ष की सफलता के लिए अपने मन की व्याख्या का प्रयोग न करें, भिन्न भिन्न आयोजनों उत्सवों आदि के द्वारा अपनी ख्याति न फैलाएं, अपने आश्रमादि का कोई चिन्ह विशेष न लगाएं, दूसरे लोगों के समक्ष पागल अथवा बालकों के शरीर अज्ञानी बना रहे ज्ञानवान होकर के भी गूँगे की भांति मौन धारण किए रहे दूसरे अन्य लोग जिस प्रकार का भाव रखे उनके सामने वैसा ही अपना स्वरूप बना कर रहे अच्छे बुरे विचारों को अपने मन में ना आने दें, मुख होकर विचरण करे तथा किसी भी तरह का कोई कर्म ना करे अपनी आत्मा में ही सदैव भ्रमण करता रहे थर्वत्र जड़वत व शांत होकर रहे अपनी इंद्रियों को संयमित रखें वासना का परित्याग कर दे तथा भूमि पर अकेला ही भ्रमण करे किसी को अपना साथी सहचर आदि न बनाए सभी को सम्यक दृष्टि से देखें बालक की तरह चेष्टा करें समस्त कार्यों में पारंगत होते हुए भी अज्ञानियों की तरह रहे वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी गौ की तरह से सहज रहे सदैव उन्मत्तों की तरह से बात करें दुष्टजनों के द्वारा किए गए अपमान झूठे आरोप लाछन आदि को शांत मन से सहन कर ले यदि वे दुष्टजन प्रताड़ित करते हैं बांध करके रखते हैं या क्रियाकलाप में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तब भी विचलित न होकर शांत ही बने रहना चाहिए अज्ञानी लोग यदि शरीर के ऊपर थूक दे मलमूत्र त्याग करें अथवा अन्य किसी भी तरह का कष्ट दे तो उसे भी सहन कर लेना चाहिए संकट के उत्पन्न होने पर अपना ही उद्धार करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए दूसरे अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ आदर सम्मान तब के उपार्जन में हानि प्रदान करने वाला है किंतु अपमानित हुआ परिव्राजक बहुत शीघ्र ही अपने लक्ष्य योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है श्रेष्ठ योगी परिव्राजक श्रेष्ठ जनों के धर्म को कलंकित न करते हुए दृढ़ निश्चय होकर ऐसा आचरण करे जिससे कि सामान्य जन उसका अपमान ही करें तथा तो उसके संपर्क में न आए परिव्राजक योगा रूढ़ हो मन वचन कर्म एवं शरीर द्वारा जरायु तथा अंडर आदि किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करे एवं सभी तरह की आसक्तियों का परित्याग कर दे काम क्रोध मध लोभ तथा मोह आदि जितने भी प्रकार के दोष हैं उनका त्याग करके परिव्राजक भयरहित हो जाता है भैयाासनम च मौलत्व तपोध्यानम विशेषतः सम्यज्ञानमं वैराग्यम धरभुज भिक्षुके माषा वाशा ध्यान योगपरायण ग्रा वृक्षमूले वसेवालिवा भैक्षेन वर्तन नई कन्नाशी भवशुद्धिभवेद निचित सुधी तथा प्रव्रज शुद्धात्माचरे कुद्री सर्वत्र नैरंतर संतंप्यीजनार्दनम सरतरेन्म्वायुतल सदुखसुखशा तो हस्ताप्त चक्षेत निर्भरेण सुमंपस्ंद जो स्वृगा भावन्मशा विष्णु परी चिन्मयं पर ब्रह्मवाहतीम या मनोदंडम धि आशानृत्त भूत आशाबरधरो मनोवाक्कायंचावासंध्रमरकीट न्याय मुक्तृत पिव्राजक का निश्चय किया हुआ धर्म भिक्षा की वृत्ति द्वारा अर्जित भोक्ष पदार्थ ग्रहण करना मौन मृत का अवलंबन ग्रहण करना तपस्या में निरंतर लगे रहना सद ज्ञान के अनुसंधान में रत रहना तथा मन में सदैव विरक्ति भाव उत्पन्न होना है ये वस्त्र धारण कर योगी निरंतर ध्यान योग में संलग्न रहे गांव के बाहर वृक्ष की जड़ के समीप में या किसी देव मंदिर में वास करे नित्य व भिक्षा द्वारा अर्जित भोज्य सामग्री से ही अपना निर्वाह करे किसी एक ही सदगृहस्थ के घर का अन्य भोज्य पदार्थ तो उसे कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य को प्रतिदिन अपने आश्रमानुसार श्रेष्ठ आचरण का पालन करना चाहिए तथा यह श्रेष्ठ आचरण तब तक करता रहे जब तक कि अंतकरण पूरी तरह से पवित्र न हो जाए अंतकरण के शुद्ध हो जाने पर वह योगी संन्यास धर्म ग्रहण कर यत्रानुसार भ्रमण करे संन्यासी बाह्य जगत एवं अंतर जगत सभी जगह एकमात्र नारायण का ही दर्शन करते हुए वायु की तरह से पाप संपर्क से अलग होकर मौन रहते हुए थर्वत्र विचरण करें उसे सुख दुख में समान रूप से रहना चाहिए अपने मन में सदैव क्षमा भाव बनाए रखें हाथ पर जो भी कुछ भोज्य पदार्थ आ जाए उसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए कहीं पर भी किसी से वैध न रखने रखते हुए ब्राह्मण गौ अश्व एवं मृग आदि समस्त जीवों में समान दृष्टि रखे मन ही मन सभी परमपिता पिता सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप का ही ध्यान करते हुए मैं ही परमानंद स्वरूप परब्रह्म हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए यति परिव्राजक इस तरह से समझकर कर मनों में ज्ञान रूपी दंड धारण करके समस्त आशाओं से मुक्त हो जाता है तथा तो वस्त्र रहित होकर सदैव मन वचन कर्म एवं शरीर के द्वारा संपूर्ण जगत का परित्याग करके माया जनित प्रपंचों की ओर से मुख मोड़कर भ्रमर कीटक न्याय के अनुसार ब्रह्म में निमग्न रहकर मुक्ति प्राप्त करता है ऐसा ही वह उपनिषद है भ्रमर कीटक न्याय का उल्लेख ध्यान धारणा के क्रम में बहुधा आता है धिंगे नामक कीट किसी कीट को पकड़कर अपने बिल में ले जाता है वहाँ उसे भ्रमर गुंजार से इतना प्रभावित कर देता है कि वह कीट भी भृंगी बन जाता है जति को सतत ब्रह्मचिंतन में लीन रहकर स्वयं को ब्रह्म रूप अनुभव करना चाहिए यह इस उक्ति का भाव है